वृद्धा ऊर्ध गति सत्व मध्य ऋषं राधवा जघिन गुणवृत्ति अदौ ग्छति का प्रकाश के लिए दूसरे की जरूरत जिंदा रहने के लिए दूसरे की जरूरत अपने आत्मा की पूर्णता को छोड़ करके दूसरे की पूर्णता से पूर्ण होने की जरूरत ये सब प्रार्थना है तो शांति तुमको कहीं से उधार नहीं लेनी है शांति तो तुम्हारा स्वरूप है श्री उर्वाजी महाराज उड़िया का पद गाया करते थे कभी कभी वो तो उड़िया का पद तो हमको तो याद नहीं है क्योंकि हम तो उड़िया भाषा नहीं जानते हैं उसका तो अर्थ होता था कि दासना विसार दो यही सबसे बड़ा काम है दासना विसार इदारो यही बड़े काम रहे वासना विचार इदारो हम तो ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए गृहतालाय दे स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि मनुष्य लोलुक भ्रम लोनुप भ्रमत गृहपति गृह पशु जो जहता सुर पद प्राण बजय लोनुप भ्रमत गृह पशु जो जहात सुर पद प्राण बजय जैसे गृहपति माने कुत्ता ये जहां तहां भटकता है यहाँ खाने को मिलेगा यहाँ हड्डी मिलेगी यहाँ मायूस मिलेगा और बार बार उसके सिर पर जूते पड़ते थे हाँ। तो कद की अधम सही मारग कबहुलट लगे मनुष्य बारंबार वापलाते बच्ची झूठ होकर के एक दास दास बच गई है मैंने कभी कोई चीज खाई कभी कोई चीज पी कभी कोई चीज देखी तो उसकी एक गंध दिल में बस गई दाथना बस गई जो बस जाए सो दासना जो बस जाए जो है ना जो बाशित हो गए सो ही वासना जिसकी गंध जिसकी गंध अपने हर ज्ञान में अपने ज्ञान में जिस चीज की गंध फस जाए उसका नाम वासना होता है तो एक साधु के बारे में बारे में वर्णन आता है ज्ञान वैराग्य प्रकाश एक ज्ञान वैराग्य प्रकाश पहले छोटी सी पुस्तक निकलती थी तो आज का तो हमको मालूम नहीं कि वो छपती है कि नहीं मिलती है कि नहीं ज्ञान वैराग्य प्रकाश उस समय तो उसमे ये बात लिखी थी एक बाबा जी बड़े त्यागी बैरागी थे वो घूमते थे चारों एक दिन भारत भिक्षा मांगते तो हुए किसी के घर गए तो माता ने उनको कभी भात भिक्षा में दी कभी और भात अब वो कभी इतनी अच्छी लगी बाबा जी को तो। कि उस दिन तो भिक्षा लेते हुए निकल गया लेकिन बारंबार उसको याद आया एक बरफ तक उसने अपने मन को रोका लेकिन वो पढ़ी का स्वाद भूल ही नहीं तो एक बरफ के बाद वो फिर उसी गांव पे आया और गया तो माता फिर भुक्सा थी अब की कड़ी तो नहीं थी और तो तो उस दिन कभी बनी थी तो कड़ी की दीक्षा थी आपकी की कड़ी नहीं थी हाँ। तो उसने कहा कि माता हम तो तुम्हारे यहाँ कड़ी खाने के लिए आ रहे हैं लेकिन तुम ये समझो कि हमारे साथ दो तीन साधु और हैं तो तुम खुद कड़ी बनाना तो माता ने कहा था कल महाराज कल पधारना तो कल उसने खूब सारी कढ़ी बनाई और बाबा जी आए उमिता महाराज और मूर्ति कहा है बोले कि और मूर्ति अंतरिक्ष में से आवेंगे मूर्ति हाँ। तो मौन होकर नहीं आएंगे तुम एक कमरे में तीन चार साधनों के लिए कहीं की थाली लगा के और भात रख और कमरा बाहर सीतर बंद तो कर लेंगे और महात्मा अंतरिक्ष से आके भोजन करेंगे अब वो महाराज बैठ गया भीतर और लगा कर ही खाने, खाते खाते पेट भर गया हाँ तो उसने कहा कि एक बरस तक तुमने हमको तन किया है और वहां तुमको खाना पड़ेगा हाथ और महाराज खाए उसके बाद तय हो गई तय हो गई पानी भी रखवा लिया था आ, फिर मुंह फिर खाया फिर तय फिर खाया फिर तय हो गई उन्होंने देखो भाई आप कभी अब कभी तुम तो मत सताना हमको कि हम को वही कढ़ी खाने को तो चाहिए एक दिन कढ़ी खाई तो मन में उसकी दास उसकी गंध बैठ गई हाँ वो जब तक उस कढ़ी की गंध आया करे और मन में यही इच्छा हो तो हमको ये कढ़ी चाहिए तो एक महात्मा पे तो महात्मा लोग जब आम की फसल आती है ना आम की तो जहां बढ़िया बढ़िया आम होता है तो कोई कोई हाथों खाने के लिए इधर पे चलते हैं लंगड़ा खाने के लिए बिनारस पे चलते हैं कोई देहरादून की तरफ जाते हैं कोई मुजफ्फरपुर की तरफ जाते हैं यहाँ जहाँ अच्छा आम तो एक महात्मा गंगा किनारे किनारे मुजफ्फरनगर तो की तरफ मुजफ्फरपुर की तरफ बिहार में हाँ जा रहे थे वहाँ कोई फल होगा हाँ एक देखो एक क्या रास्ते में देखते है की एक महात्मा आधा गंगा जी में पड़ा है और आधा किनारे है और मक्खी धुंधुना रही है तो तो चुपचाप पड़ा जिनका अरे तुम्हारे चेहरे पर मक्खी जो है बैठी हुई है तुम तो उड़ाते क्यों नहीं हो तो उसमें कहा हमारे तो मक्खी है और बाहर बैठे है और तुम्हारे तो ये फल खान खाने की आम खाने की लीची खाने की जो वासना है वो तुम्हारे कलेजे को तो काट रही है और तुम भागे जा रहे हो ए? तो हमको तो बाहर बाहर मक्खी भले दो जाने तो हम नहीं है तुम्हारे तरीके सुंदर तो क्या हुआ है तुम्हारे तो कलेजे में मक्खी बैठी है दुर्गंध बैठी है वासना बैठी है वो तुमको सता रही है हमारे बाहर की लक्ष्य की क्या बात है रही तो रही गई तो गई तो, तो ये जो वासना है मन में यही दुख देती है मनुष्य जितना भटकता है कहीं मुंबई के किसी चौराहे पर बैठ जाओ एक मिनट में कभी कभी सौ सौ गाड़ी निकल जाते हैं ऐसे चौराहे होते हैं जहाँ एक एक मिनट में एक एक मिनट में सौ सौ मोटरे निकल जाते हैं अनजान आदमी को इतिहास का आवे तो यही समझेगा कि कहीं आग लगी है ये सब लोग बुझाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन वो आग कहीं बाहर नहीं लगी है और उसको बुझाने के लिए नहीं जाते हैं। उनके दिल में जो प्रासना की आग है ना उसी के बसवर्ती होकर उसी के अधीन होकर के इधर उधर भटक रहे हैं एक देश दूसरे देश से लड़ाई क्यों करता है एक प्रांत दूसरे प्रांत से लड़ाई क्यों करता है एक संप्रदाय दूसरे को नीचा क्यों दिखाता है स्त्री पुरुष में लड़ाई क्यों होती है भाई भाई में लड़ाई क्यों होती है तो ये यही जो वासना राक्षति है ये दिल में बैठ करके मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने देते तो जिसके हृदय में वासना जितनी कम होती है उसको उतनी शांति मिलती है अच्छा आप दिन भर में घंटे भर के लिए आधे घंटे के लिए सारी यात्राओं को निकाल करके अलग रख दीजिए और शांति से बैठ जाइए देखिए आपके अंदर सब आवेगा हो आप लोगों ने कभी साधुओं के बारे में सुना होगा ऐसे अनेक साधुओं के चमत्कार सुनने में आते हैं कि उनको खूब बुखार आया हुआ है तो दूसरा महात्मा मिलने आ गया मिलने आ गया तो उन्होंने अपने बुखार को कंबल पे डाल दिया अब कंबल काट रहा है और वो बैठ के हंस रहे हैं मस्ती से आजकल तो विश्वास तो नहीं करेंगे ना ये बीसवीं शताब्दी के लोग ये तो जब ये बात रूस से आएगी तब विश्वास करेंगे या अमेरिका से आएगी तब विश्वास करेंगे अभी हमने एक दिन पत्रिका में पढ़ा कि अमेरिका में केवल ये गत वर्ष जो शासन जो बीता है ना अभी ये सरसद पन्द्रह अरब रुपए की चोरी ऐसी, ऐसी ऐसी पकड़ी गई है जिसमें पढ़े लिखे लोग जो चीज को खरीद सकते थे दुकान में गए और वहा उन्होंने चोरी की उनके पास पैसे थे सैतीस हजार रूपये की कोट पहने हुए एक महिला गई दुकान में और वहाँ बीस रुपए की चीज उन्होंने चुरा ली आप समझते हैं कि ज्यादा पढ़ने लिखने से और ज्यादा धन हो जाने से मनुष्य संत हो जाएगा सत्पुरुष हो जाएगा वो पढ़े लिखे लोग महाराज वो धनी लोग है ना उनके कितनी शांति नहीं है शांति होती तो बीस रुपए की चोरी क्यों करते चार रुपए की चोरी क्यों करते दो आलो की चोरी क्यों करते ये हम देखते है ना बम्बई के शेख लोग जाते हैं मथुरा के स्टेशन पर या वृंदावन के ताले के अड्डे पर जब दो आने के लिए ताले वाले से लड़ते हैं चुलियों से लड़ते हैं खुद तो महाराज लाखों रूपये की बेनमानी कर ले तो उनको वो नहीं काटती है हाँ। और ताले वाले अगर दो आने ज्यादा लेना चाहते हो तो उनको कितना कष्ट होता है तो ये सब दुख की सृष्टि कहाँ से हुई है इस पर आप विचारो ये ईश्वर ने ये दुख नहीं बनाया है ईश्वर ने बिल्कुल अपने हाथ से यह दुख नहीं गढ़ा है प्रकृति ने नहीं गढ़ा है माया ने नहीं गढ़ा है पंचभूत में नहीं गढ़ा है तुम्हारे शरीर में नहीं बढ़ा है तुम्हारी आत्मा में नहीं बढ़ा है ये तुम्हारी वासना जो है तुम्हारी वासने ही ये दुख गढ़ती है <coughs> दुख की उत्पत्ति वासना से होती है ईश्वर सृष्टि नहीं है ये जीव सृष्टि है जीव सृष्टि प्राकृतिक सृष्टि नहीं है ये संबंध सृष्टि है ममता की सृष्टि है ममता की तो संसार में जितने दुख जितने दुख होते हैं वो वासना से होते हैं वासना छोड़ के छोड़ के बैठ जाओ अच्छा पांच मिनट के लिए अपने को वासना से मुक्त करो तो क्या हरज है और पाप कि दूरी अपनी अच्छी तरफ से बंद कर लो है ना और चादी को शादी को अपने नीचे बता के बैठो कोई उठा के नहीं ले जाएगा है ना वही खाता अपना ठीक रख लो और बिना खाए ना बैठ सको तो थोड़ा खा भी लो ए? और स्त्री पुत्र के बारे में बिल्कुल निश्चिंत होकर दस मिनट ऐसे बैठो कि तुम्हारे मन में कोई वासना ना कोई वासना वासना ही ना उठाए तो इसको बोलेगे शांति ये जो शांति है इसमें श... शक्ति आती है शक्ति और विवेक आता है मन शांति में हमारे अंदर दो शक्तियों का जागरण होता है एक तो अपने मन को रोकने की शक्ति और दूसरे सूक्ष्म वस्तु को समझने की शक्ति ये शांति में से प्रज्ञा शक्ति प्रज्ञा शक्ति माने विवेक और निरोख शक्ति अपनी वार्थनाओं को रोकने की शक्ति इन दोनों दे का जन्म कहाँ से होता है तो इन दोनों का जन्म सब से होता है अब शांति के बाद शांति के बारे में एक आध बार और एक आध बात और ध्यान देने है वो क्या है कि मेरे भाई ऐसे तो गुस्सा हमको नहीं आता है महाराज ऐसे तो हम बड़े शांत रहते हैं लेकिन जब कोई अन्याय करता है तब गुस्सा आता है तो गुस्सा करने में सामने वाले मनुष्य का अन्याय कारण है का अच्छा अन्याय तो आया उसमें और गुस्सा आया तुमने इसमें कहा कारण भाव है गुस्सा तुम्हारे दिल में गुस्से का बीज था वहां से अंकुरित हुआ कि दूसरे के दिल में गुस्से का बीज था वहां से तुम्हारे दिल में अंकुरित हुआ बीज था दूसरे खेत में और अंकुर होगा दूसरे खेत में ऐसा हुआ क्या ऐसा होना सभी शक्य है ए? दूसरे गमले में बीज बोए और दूसरे बीज गमले में फूल गए ऐसा होगा ऐसा तो नहीं होगा तो असल में गुस्से का बीज तो तुम्हारे ही दिल में था बाहर नहीं था माने तुमने ऐसी ऐसी मान्यताएं बना रखी है कि ऐसा हो तो बुरा ऐसा हो तो बुरा ऐसा हो तो बुरा ये सब मान्यताएं तुम्हारे अंतकरण में रहती है और ऐसा हो तो अच्छा ऐसा हो तो अच्छा ऐसा हो तो अच्छा इन सब का बीज तुम्हारे अंतकरण में रहता है इन असल में गुर का बीज अपने अंतकरण में रहता है वहीं से वहीं से उसका उदय होता है तो जब प्रासना मिटेगी तो शांति आएगी तो एक बात आपको सुनाओ कि अन्याय न करने पर या कोई गलत काम दुनिया में न करे तब तो किसी को गुस्सा नहीं आएगा परंतु तुम कोई तो नहीं हो ना तुम कुछ तो साधक हो ईश्वर की ओर चलने वाले हो आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो अगर तुम्हारे अंदर सहिष्णुता नहीं होगी तो दूसरे के अंदर कैसे होगी एक बार एक सज्जन ने उड़िया बाबा जी ने बात पूछा कि महाराज वैराग्य तो बड़ा कठिन है तो ये शांति तो अत्यंत कठिन है भला ये जीव को कैसे होगी तो उड़िया बाबा जी ने कहा कि अच्छा ईश्वर वैराग्य किया करेगा वैराग्य और शांति ईश्वर का धर्म नहीं है ईश्वर को करने के लिए नहीं है ये तो जी के ही करने के लिए है तो ये शांति अपने जीवन में कहते आए? अच्छा कल इस पर विचार करेंगे वासना त्यागहामो यिति शक्ति निग्रहों का चित्त काग्रियम सुलक्ष समाधान निस्मृत ये देखने में आता है कि कोई किसी वस्तु को चाहे चाहले भर से वो अधिकारी नहीं हो जाता है क्योंकि है और हलवा पूरी खाना चाहे तो हलवा पूरी खाना तो चाहता है इच्छा तो है उसके मन में का रोग अच्छा नहीं होगा रोग और बल जाएगा ये संसार का मनुष्य वासनाओं की अधिकता से दुखी है इसके रोग का मूल कारण निदान यही है कि अपने जीवन निर्बाह से संतुष्ट नहीं है ये वासनाओं की पूर्ति चाहता है ये जितने से ज्यादा मिट जाए या जितने से नज्जा निवृत्त हो जाए उतने ही वस्त्र नहीं चाहता है ये तो इतना वस्त्र चाहता है कि ऐसा दुनिया में और किसी के पास हो ही नहीं तो दुख जो है वो कपड़े की कमी का नहीं है दुख वासना की अधिकता का है देखो घर में रोटी दाल के लिए दुख कम होता होगा रोटी दाल तो रोज मिलते हैं लेकिन जब अपने मन का भोजन नहीं मिलता तब दुख की सृष्टि हो जाते हैं। शायद हमारे मन का छ नहीं बनाया एक शेख के घर में हम लोग गए रह रहे थे तो पंद्रह रसोईये उनके घर में थे आदमी भी बीस पच्चीस तो कहेंगे खाने वाले और तो रसोइये पंद्रह थे तो मैंने पूछा कि इतने क्यों अच्छे हैं तो बोले कि एक लड़का सवेरे उठ कहता है मुड़क की दाल खाएंगे दूसरा कहता है मरहर की खाएंगे तीसरा कहता है हम मुझे खाएंगे और जिसके मन की न बने वही लड़ने लगता है तो देखो ये लड़ाई खाने के लिए थोड़ी है ये लड़ाई वासना के लिए है तो हमको ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए ऐसा चाहिए ये जो मन में वासना है वो संसारियों को तो शोभा देती है वो भले वासना करें और उनको भोग करें और उनके लिए जूझे लेकिन जिसको ईश्वर की ओर चलना है वो अगर वासना पूर्ति के मार्ग में जाएगा तो भटक जाएगा तो आप अपने बारे में एक जांच पड़ताल करें कि आप खुश कब होते हैं वासना की पूर्ति के रस से खुश होते हैं जब आपकी बासना पूरी होती है तब आपको मजा आता है यदि वासना को मिटा देने का मौका मिले और वो पूरी न हो तब आपको मजा आता है तो जिसको वासना की पूर्ति में रस आता है वो संसार की ओर जा रहा है और जिसको वासना की निवृत्ति में रस आता है वो ईश्वर की ओर जा रहा है तो आप दूसरे को मत पहचानिए नहीं कि भाई ये देखो वासना पूरी करके पूरी करके खुश हो रहा है तो ये संसार की ओर जा रहा है दूसरे के बारे में विचार करने की जरूरत नहीं है अपने बारे में विचार करो कि वासना की निवृत्ति होने से तुमको सुख होता है कि नहीं होता है तो चलो बहुत बढ़िया तो जो बाना की निवृत्ति से सुखी होता है उसके हृदय में शांति ज्यादा रहती है तो ये वासना की निवृत्ति भी दो तरह से होते हैं एक निरालंब और एक कालंब तो सालंब क्या है कि अपनी बुद्धि को भगवान में लगाओ ज्यादा पैसा कमाने में बुद्धि लगती है कि तो ज्यादा भगवान का चिंतन करने में बुद्धि लगती है तो ये आपके सिवाय दूसरा और कौन समझ सकता है इसको समो मन निष्ठता बुद्धि है बुद्धि की भगवान में निष्ठा होना ही सम है तो पूरा विश्वास रखो भाई अगर ईश्वर का विश्वास छोड़ दोगे तो तुम्हारी जिंदगी बेसहारा हो जाएगी एक महान आश्रय से तुम्हारा मन वंचित हो जाएगा हम देखते हैं कई लोग जब बहुत निराश हो जाते हैं ऐसा लगता है कि अब इनका हार्थ फेल हो जाएगा ऐसे ऐसे संकट आते हैं जब किसी का कोई कारखाना फेल होने लगता है या घर में अपने से छोटी उम्र का कोई व्यक्ति जब बीमार पड़ता है जब कोई बड़ा भारी अपमान होने वाला होता है तब ऐसा लगता है कि अब हार्थ फेल हो जाएगा लेकिन उस समय यदि ईश्वर का विश्वास दिला दिया जाए कि भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे देखो क्या मैं आ चमत्कार तुम्हारे जीवन में अभी अभी प्रगट होता है तो थोड़ा आश्वासन मिलता है हो हृदय की गति जो है वो शांत हो जाती है अब ये कहो तो कि ईश्वर पर विश्वास करके टिकने वाला आदमी कमजोर मन का है तो ये नासमझी की बात है असल में ईश्वर पर विश्वास करके टिकना ये बड़े बलवान मन का काम है ईश्वर पर विश्वास करके और उसके सहारे पर अपने आप को टिका लेना यह कोई मामूली आदमी का काम नहीं है तो एक तो बातना त्याग की पद्धति यह है कि अपने आप को ईश्वर तो के आश्रय में करे बुद्धि की निष्ठा ईश्वर में हो और दूसरी बात यह है संसार के विषयों में जो महत्व बुद्धि है उसको छोड़ दें ऐसे लोग भी होते हैं जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते उनके जीवन में विश्वास नाम की जो धातु है तत्व है वो कम होता है तो तो ऐसे लोगों के लिए क्या कोई मार्ग नहीं है क्या है ऐसे लोगों के लिए मार्ग है मार्ग ये है कि वो संसार की बस्तियों में जो महत्व बुद्धि है कि इनके बिना हमारा काम नहीं चलेगा उसको कम करें और शांति जो है अपने अंतरंग की शांति उसमें महत्व बुद्धि करे तो ये दोनों तरह से ईश्वर में महत्व बुद्धि करो चाहे शांति में महत्व बुद्धि करो तब बाहर की वस्तुओं के छोड़ने का सामर्थ्य उदय होगा सदैव वासना की आगहा समूह यमित शब्द और वासना की पूर्ति को शक्ति मत बनाओ उसको मैंगी बनाओ तो किसी लड़की पर मुग्ध हो गए हो उस सिज्जा के पूछा तुम्हारे पास पहुँचने का मार्ग क्या है तो उसने कहा विवाह न देखो वासना की दौड़ को रोकने का एक रास्ता मिल गया कि नहीं तो जब विवाह होगा तब वासना पूरी होगी अब विवाह में तो लोगों की राय लेनी पड़ेगी समय निश्चय करना पड़ेगा समाज के सामने स्वीकृति देनी पड़ेगी जो तत्काल वासना जो है ना कुमार में ले जाना चाहती थी उस पर रुकावट लग जायेगी एक साधु था उसके मन में आया कि आज गुड़ खाए <coughs> तो गुड़ खाना क्या मुश्किल है किसी के घर से गुड़ की एक बली मांग ली और खा लिया एक गुड़ की एक बली देने को कौन मना करेगा तो उसने कहा कि नहीं ऐसे नहीं खाएंगे गांव में गया जहा गुड़ बनता है तो बोले भाई हम कोई मजदूरी करना चाहता तो कुल चल रहा था किसान ने कहा कि बाबा मजदूरी करना चाहते हो कोई तो हमारा कुल उछल रहा है इसके पीछे पीछे घूमो आगे आगे बैल पीछे पीछे बाब आगे आते रहे दिन भर लिया, पुराना जमाना एक पैसा मजदूरी का मिला तो हमारे समय तक हम लोग दिन भर काम करने का चार पैसा देते थे, थे हमारे गांव में मजदूरी चार पैसा रोज थी हमने सैकड़ों मजदूरों से और वर्षो तक काम लिया है चार पैसे रोज पर अच्छा दादाजी ने दिन भर को नहीं हाथ लिया शाम को मिला एक पैसा उसने कहा क्या भाई एक पैसे का गुड़ अब तो एक पैसे का गुड़ मिला काफी मिला तो गुड़ हाथ मिले बाबा जी बोले कि देखो मनी फिर गुड़ खाने की इच्छा करोगे तो ऐसे ही दिन भर सोलू हाथना पड़ेगा दिन भर बैलों के पीछे घूमोगे तो एक बली गुड़ की मिलेगी अब करोगे इच्छा ऐसी मैंने अपनी वासना पूर्ति को शक्ति मत बनाओ जब जो मन में आया सो कर लिया जो मन में आया तो ले लिया जो मन में आया तो भोग लिया जो मन में आया तो बोल लिया अपने वचन को अपने कर्म को अपने भोग को अपने संग्रह को सस्ता मत बनाओ जितने परिश्रम से वो सिद्ध होगा उतने ज्यादा उसकी पूर्ति से सुख मिलेगा पहले लोग पैदल चल के जाते थे बद्रीनाथ एक महिला जाने में लगता था एक महिला आने में लगता था केदारनाथ गए बद्रीनाथ गए वहाँ पहुँचने पर और वो पशुधारा थी चम चम चमकती हुई चोटी सूर्योदय के समय सूरज सूर्यास्त के समय देख करके वो आनंद आता था क्या पूछता हूँ अब मोटर से जाते हैं न बढ़िया चाय पीने को तो नहीं मिलती है वहाँ तो गंगा जल प्रधान चाय मिलती है नो घंटे दो घंटे तो यहाँ के देख के राम राम राम हम मोटर से काय को तो दो दिन तक चलते रहे और काय को दो दिन में अभी लौटेंगे बड़ी तकलीफ उठाई यहाँ तो कुछ देखने का ही नहीं है फले नहीं पुनर नव काम जब तकलीफ उठा करके हम कोई फल प्राप्त करते हैं, तब उसमें मजा आता है और बिना तकलीफ उठाए है दूसरे ने कर दिया दूसरा रोटी बना के खिलाए तो हम एक ही काम कर सकते हैं। की ये जल क्यों गई है ये कच्ची क्यों रह गई है टीढ़ी क्यों गई हो गई है और यही कर सकते है और खुद बना के रोटी खाए तब तब न जलने की शिकायत करेंगे न देरी होने की शिकायत करेंगे न कच्ची रहने की शिकायत करेंगे जब हम किसी वस्तु के साथ अपना श्रम अपना श्रम जोड़ेंगे तब उसमें जो मजा आएगा वो पक्का होगा और सक्का भोग जब हम भोगेंगे तब उसमें केवल खुचर निकालेंगे केवल दोष निकालेंगे इसलिए वासना पूर्ति के मार्ग पर चलना ये खतरे का काम है जोखिम का काम है और वासना निवृत्त करके सुखी होने का जो मार्ग है वो निरापद मार्ग है उसमें किसी प्रकार की आपत्ति और विपत्ति नहीं है निग्रहो वाज्य वृत्तिना दम इतिय दम दम दमन उपो में एक कथा है एक बार देवता मनुष्य और दैत्य तीनों ब्रह्मा जी के साथ गए और तीनों ने प्रार्थना की कि महाराज कुछ उपदेश करो तो ब्रह्मा ने प्रजापति ने कहा द दें उपदेश करने वाले उपदेश कम करते थे समझने वाले की अकल पर ज्यादा छोड़ते थे और आजकल के उपदेश का जो है वो उपदेश ज्यादा करते हैं श्रोताओं की समझ पर कम छोड़ते हैं क्योंकि श्रोता भी सोचते हैं कि हमको समझदारी न लगानी नहीं पाए तो बहुत अच्छा हमको तो साथ ही साथ बात दा दा दा कहने के बाद पूछा क्यों भाई समझ गए तो तीनों बोले और समझ गए तो हाँ तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो, दृित्यों से पूछा क्या समझे तो बोले आपने द कहा ना तो ह कहा हमने समझा दया दयाध्वम दया करो दया करो क्योंकि दैित्य के जीवन में द्वेश क्रोध हिंसा द्रोह क्रता नृसंसता बहुत अधिक होती है तो द्व्यो ने कहा समझ गए हमारे अंदर दया की कमी है तो आपने द कहा माने दया करो दया करो दया करो देवताओं से ब्रह्मा ने पूछा तुम क्या समझे भाई तो देवताओं ने कहा हम भी समझ गए तो आपने कहा दा, दा, दा। तो दा, दा माने क्या होता है धाम्यद्ध होम धाम्यधम दम करो दम करो दम करो मान देवता भोगी बहुत होता है उन्होंने पहले पूर्ण कर लिया जैसे पहले कोई रुपया कमा के रख ले या बाप दादों की कमाई मिल जाए या पहले से कमा के रख ले तो मनुष्य की भोग में रुचि बहुत अधिक हो जाती है और रोग मोन तो चोल तो लकड़ी जुटाए तो परिश्रम करने के बाद खा के सो जाने का मन होता है भोग विलास में लगने का मन नहीं होता है तो देवता लोग तो पहले से कमाई करके रखे हुए हैं, होटल में तेरे हुए हैं। है, है नग देवताओं का होटल है वो निवास उत्थान नहीं है वहाँ जब दिन चुकाने की ताकत उनके अंदर नहीं रहती तो वहाँ से उनको निकाल दिया जाता है छीणे पोड़े मरते शन थी जब उनके पास कोने की पूंजी नहीं रहती है तो यहाँ गिरना पड़ता है अच्छा जी बोले आपने ये कहा कि तुम लोग बड़े भोगी हो जरा इंद्रियों का दमन करो इंद्रियों की आदत नहीं दिलानी चाहिए मनुष्य को तो हाथ पिलाने की आदत पड़ जाती है तो फिर उसको रोकना मुश्किल हो जाता है जो लोग कुर्सी पर बैठ के पांव हिलाने की आदत पांव हिलाने लगते हैं, वो कोशिश करें कि हम पांव हिलाना बंद कर दें, तो उनका मन ही नहीं लगेगा कुर्सी पर बैठने बार बार उठ बार बार उठ जाया करेंगे क्योंकि तो, एक था काशी में ब्राह्मण वो करता काफ तो करते समय झूमता था आगे आगे ऐसे आगे पीछे आगे पीछे ऐसे सुवर्णाश्र धर्मेण तपा हरि पोषण तो, तो गुरुजी ने कहा कि देखो बेटा चार करते समय हिलना नहीं चाहिए तो गुरु की आज्ञा मान के बेटा पास करने लगा तो थोड़ी देर में आया महाराज हमारा तो मन एकाग्र हो जाता था घूमने में हिलने में ए? अब मैं हिलने से तो हमारा मन व्याकुल हो रहा है तो छोटी छोटी आदत देखो ये हमारा मतलब ये है कि जब जिंदगी में कोई छोटी छोटी आदत पड़ जाती है तो वो छोड़ने में तकलीफ होती है जब तुम अपने इंद्रियों के भोग की आदत डाल लोगे तो उनके बिना जिसके हाथ से खाने की आदत पड़ जाएगी नहीं छूटेगी जैसा भोजन करने की आदत पड़ जाएगी वो नहीं छूटेगी तकलीफ रहेगी। जैसा देखने की जैसा खाने की जैसा सुनने की जैसा करने की जैसा भोगने की आदत जिंदगी में डाल लोगे वही फिर तुम्हारे लिए तकलीफ का कारण बन जाएगा तो बोले आदत डाल के मत इंद्रियों को काबू में इंद्रियों को काबू में रखो एक एक साधु आए किसी देश के से घर में फहरे वो तो लोगों ने साधु की बड़ी तारीफ की बहुत अच्छा साधु है बहुत अच्छा साधु है पर उसके अंदर बात ये थी कि बिना दूध पिए उसको शौच नहीं होता था दूध पिए तब करते होते उड़िया बाबाजी महाराज से किसी ने कहा तो बोले कि देखो अभी तो वो साधु बहुत बढ़िया है लेकिन बाद में वो किसी का जूबी साधु बनेगा जूबी साधु क्या होता है जो किसी पेठ के ताकेत में रहे, बाद में सेठ ही को तो भगवान बनने लगे हम ऐसी साधुओं को जानते हो सेठों के घर में रहने लगे की हम पैसा तो छूते नहीं खुद बना के खाते नहीं उन्हीं के घर में बढ़िया रोटी खाने लगे दूध पीने लगे उनके घर में रहने लगे तो बाद में रोटी बेले वाले अपनदाता खेत को ईश्वर कहने लग गए उनके जेब में हो गए उन्हीं की तारीफ करें उन्हीं को ईश्वर बतावे, उन्हीं का बयान करें उन्हीं की पूजा करें बोले बस बस इसी के रूप में ईश्वर है तो अपनी आदत जो है हाँ नहीं गुजारना चाहिए इंद्रियों को निग्रह हो वृत्ति नाम बाहर के विषयों की जो वृत्ति आती है उसको रोक करके उसको रोक करके रखना है इसको बोलते हैं दब मनुष्यों का नंबर आया ब्रह्मा जी ने पूछा मनुष्यों तुम तो हाँ समझ गए बोले हाय तो महाराज समझ गए और क्या समझ गए क्या आप कह रहे हैं कि दग्व दान करो दान करो तो मनुष्य की वृत्ति कैसी है तो ये रखने की है हाँ रोकने की है और रोकने की है कोई चीज इसके पास आए तो ये आज आती है चीज तो कल के लिए भी बंदोबस्त करके बंदोबस्त करके रख लेता है ये सोचता है कि देखो हमने तो कमा लिया हमारे पास तो ईश्वर ने भेज दिया पर हमारे बेटे के पास तो भेजेगा नहीं हमारा बेटा उद्योगी होगा न प्रारम्भ वाला होगा न ईश्वर उसके ऊपर कृपा करेगा न वो समझदार होगा तो अपनी कमाई आदमी बेटे के तो लिए रख लेता है और बेटा उसका जो सत्यालयास करता है वहां अपने हाथ से जो अपने अन्न का अपने धन का अपने जीवन का सदउपयोग नहीं कर ले था वो तो न समझ है एक बाकी बात है एक सज्जन को कोई गुप्त बात मालूम थी अब उनके दिल में खुजली उठे किसी से बताए बिना रहा न तो को बताया उन्होंने बता के बोले कि देखो मैंने तो तुमको बता दिया लेकिन तुम किसी को मत बताना तो उसने कहा कि भले मानुस जो चीज तुम्हारे छिपाए तुमसे नहीं छिपी अब उसके बारे में हमसे क्या उम्मीद करते हो कि हम छिपा के रखेंगे कि तो जो चीज हम खुद बोल देते हैं अपने मुंह से उसके बारे में दूसरे से सिखाने की उम्मीद रखते हैं तो ये जैसे गलत है ना तो हमसे जिस धन का सदुपयोग नहीं हुआ उसका सदुपयोग हमारा बेटा करेगा ये उम्मीद बिल्कुल गलत है तो अपनी इंद्रियों को अपनी इंद्रियों को काबू में रखना चाहिए उनकी आदत नहीं बिगड़नी चाहिए बाहर वृत्तियों के निग्रह का नाम दम है एक आदमी ने अपने जीवन में चोरी की आदत डाल ली बाद में उसको बैराग्य हुआ वैराग्य होने पर साधु हो गया अब साधु होने पर रात को सब साधु को हो तो जाए उसको तो सोने की आदत ही नहीं थी नागे और जागे तो उसका हाथ खुजला उसका मन खुजला क्या है कुछ किया नहीं तो उठ के रात को उनका कमंडल उनके पास उनका दंड उनके पास ऐसे साधु सवेरे और झगड़ा एक दिन लोगों ने पकड़ा बोले तो क्या करें भाई आदत पड़ी हुई है हमेशा से, तो चोरी करके मैं कुछ ले कहा नहीं कहा ऐसे कर देता हूँ तो चोरी तो की आदत पड़ गई जीवन में तो जो अपने जीवन की आदतों को स्वयं नहीं सुधारेगा और दूसरा थोड़ी सुधारेगा उसको विषय बिहपरा वृत्ति ही परमो पर तिरहिशा सहनम सर्वदुख कारण प्रक्षा सा का कि तो यदि ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना है सत्य का ज्ञान प्राप्त करना है परमार्थ को प्राप्त करना है तो ये तो वासनाएं का गुलाम नहीं बनना चाहिए और दूसरे अपने वृत्तियों को बाहरी चीजों में नहीं फंसने देना चाहिए और तीसरे जो बहुत काम करने का अभ्यास है ना विषय यृत्ति अपनी इंद्रिया बारंबार विषयों में जाती हैं, अपना मन बारंबार विषयों में जाता है कोई न कोई काम धंधा करने का ख्याल बना रहता है तो असल में बाह्य वस्तु और बाह्य व्यापार इन दोनों से मन को लौटाकर यदि अपने आत्मा में स्थिर नहीं करेंगे तो अपने आत्मा का ज्ञान कैसे होगा परमात्मा का ज्ञान कैसे होगा अब बोले एक बात और है इसको ऊपरती बोलते हैं उपरअी बोले उपराम का हमारे एक महात्मा थे ऐसे बोलते थे आराम चाहते हो तो राम से प्रेम करो आराम कब आगेगा जब राम मिलेगा और राम कैसे मिलेगा तो जब उपराम से प्रेम करोगे तो राम का छोटा भाई उपराम है जैसे सभापति उप सभापति होता है ना ऐसे राम का छोटा भाई उपराम है यदि तुम राम को प्राप्त करना चाहते हो तो उपराम से उपराम से प्रेम करो और जो आए हुए दुख को सहन करने का सामर्थ्य नहीं रखता है ऐसा कोई काम नहीं है जो बिना थोड़ी तकलीफ उठाए, बिना थोड़ा दुख सहे हो सकता हो जो बात बात में घबरा जाता है बात बात में घबरा जाता है वो कोई बड़ा काम जिंदगी में नहीं कर सकता अब बताते हैं काम कौन फर्ष आगे बढ़ना चाहिए तो एक सिद्धांत है